मंत्र पाठ कर ओ सहना सहन सह वीर तेजस्वी ओम शांति शांति शाति गायत्री और ब्रह्मणस्पति के जो मंत्र है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 यानी हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है वो केवल व नीचे है वह वह जो है अनुदात है यानी वकार का उच्चारण ढीला करना चाहिए नीचे की तरह होना चाहिए यानी भूर भू इन दोनों के उच्चारण ऊपर की तरह होना चाहिए वोकल कोड को टाइट करके करना चाहिए तो वोकल कोड को टाइट करके करेंगे वो उदात रहेंगे वोकल को ढीला करके नीचे की तरफ बोलेंगे अनुदात होगा उसके बाद में जो स्वहा जो है उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट है रेखा खंड है ना यह सूर्यदय का चिन्ह है सूर्य के उच्चारण करने के लिए तरीका है सूर्य के अंदर उदात्त भी है अनुदात्त भी है तो जिसके अंदर उदात और अनुदात दोनों रहेगा उदातम प्लस अनुदातम उसका नाम सूर्य है तो सरूद के उच्चारण करते समय जैसे एक गाड़ी हम्ब के ऊपर चढ़ के उतरते वक्त अंदर बैठने वाले को आ एक प्रकार का हा उजल यानी जटका जड़, जड़का लगे है ना थोड़ी जड़का अपने आवास में देनी चाहिए ठीक है तो बाकी क्या है जो धीम ही भर्गोदेवस्य धीम ही धीमही में कोई चिन्ह नहीं है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 तो इस प्रकार चार प्रकार के स्वर किसमें है लगभग मंत्रों में चार प्रकार के स्वर है उदात्तम उदातः अनुदात स्वरितम एक क्रम भी ऐसा है पहला उदात उदात के बाद में अनुदात अनुदात के बाद में नहीं नहीं सबसे पहले अनुदात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 अनुदात के तुरंत बाद बीच में कोई उदात्त बिना गया ए से बोलेंगे ना तो प्रथम बार सुनेंगे हमें कभी समझ में समझ में में नहीं आएगी आ भी जाती है तो एक दो दिन में यह भूल जाएंगे तो याद कभी रहेगी लगातार इस शास्त्र के अंदर इस वर्ण उच्चारण के विषय में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या है दस पंद्रह दिन में क्या है हम इनके साथ बहुत अच्छे परिचित हो जाएंगे फिर नहीं भूलेंगे ठीक <coughs> है अब उच्चारण करेंगे <coughs> ओम भोर भवस्व ओम भोर भ ओ ओ भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि यो न प्रचोदयात् से यो न प्रचोद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 बोलते हैं प्रचहोदयात प्रचो प्रचहोदयात इसको दो स्टेप बनाइए ना ऐसे ऐसे स्लोप में मत चढ़ाइए दो स्टेप बनाइए प्रचहोदया प्रचोदया क्या रात ये नहीं प्रचोदयात प्रचोदया देवी जी आप अकेली बोलिए प्रचोदयात देखिए ना अभी देखिए वो अकेली स्त्री है ना सभा में और कोई स्त्री का समूह है नहीं है और क्या हो जाता है उनको ये इच्छा है मैं सभा में शाइन करूं मैं सभा में शाइन करूं उनकी इच्छा है इसलिए उनसे प्रश्न पूछेंगे ना तो कुछ हो जाता है ठीक है ना तो मैं अब मेरी पत्नी होने के कारण नहीं बोल रहा हूं इसके जगह पर और कोई बोलने वाला होता ना यही बताता ठीक है ठीके? बच्चों की प्रशंसा की ना पर कोई बच्चा इधर उपस्थित नहीं है तो इधर ये ये भूल जाने का ये भूल जाने का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 प्रचोदयात प्रचोदयात प्रचोदयात ये, ये बोल रहे हैं आप अकेले बोलिए प्रचोदयात प्रचोदया थोड़ा ठीक हुआ ना आगे देखिए <स्थ>।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 गणपतिम था। हवा महेम हवा हे को थोड़ा लंबा खींचो क्योंकि दीर्घ है ना हवा महे कवी कवी कवी कवी उपम श्रवस्त ज्येष्ठराज ब्रह्मणा ्र ब्रमणस्पत आन शुण्व शुण्वन ऊ दिभ सीदसादन ऊदि सीदसादन सा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 वहां मारूम सोच के मारेंगे ना तभी निशाने पर लगेगा ठीक है तो हमने देखिए एक मजाक की बात कहता हूं तो हमने बोला कि देखिए हिंदुओं ने पैंसठ से लेकर के ये परिवार नियोजन अपने घर में लागू करके बहुत बड़ा भूल कर दिया ठीक है ना एक दो में नहीं हमें दसन्धान होना ही है। बड़े बड़े परिवार में दसंदान होना है तो उसके बाद में एक फोन कॉल आया और गुरुजी के प्रवचन सुना और क्या हो गया चार लोग जेल चले गए और चारों के इतने बुरे हाल हो गया अस्पताल में भर्ती करना पड़ा नहीं समझा हाँ क्योंकि वो वृद्ध हो चुके थे पत्नी वृद्ध हो चुके थे अब प्रेरणा जब मिली जोश में क्या हो गया नहीं। नहीं। चालू हो गए तो क्या होगा किसी ने मुकदमा कर दिया ये बलात्कार करने आ रहा है बोल करके तो उनको जेल हो गया शिकायत नहीं किया स्वयं दबा दिया बैलेंस से तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पत्थर मारने की बात सुन करके ठीक है परीक्षा करके देखेंगे उधर मन करके तो किसी को लगेगा तो क्या होगा बुरा होगा तो इसलिए क्या हो जाता है मैं ये उदाहरण बोल रहा हूं हम बड़े समझदार व्यक्ति है इसलिए इस उदाहरण को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 तो उसके बाद में गले को नीचे करेंगे तो वोकल कोट ढीला हो जाता है वोकल कोट जब ढीला होता है वह समय में नीचे की तरह बोल करके बोलेंगे वो अनुदात हो जाएगा हाँ कुत्ता जो करते हैं ना कैसे बो कितने कितने शार्प है, है? होता है ना उस समय देखिए कुत्ते के गला देखिए ऊपर की तरह होता है हाँ और ये साम ये अपने छांदों के उपनिष्त में बोला ये कुत्तों के सामगान है हाँ वो पहले गुर, गुर करके ही शुरू करेगा परंतु अंध में अपने गाने को हाँ और है? हम देखिए वास्तव में ये छांदों की उपनिषद को पढ़ने के बाद कुत्ते के भोंगने को सुनेंगे ना बहुत, बहुत खुशी आएगी देखिए ये कुत्ता नहीं भोंग रहा है हमारे वैदिक दृष्टि आएगी ये कुत्ता सामागान कर रहा है ये कुत्ता ऊपर तरह देखकर के भगवान की स्तुति कर रहे थे गर्दों का सामागान बोला ऐसे धीरे धीरे शुरू शुरू में क्या होगा आवाज नहीं होगी उसके बारे में आवास बिढ़ते बिढ़ते बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते उंझी आवास आएगा धीरे धीरे मंद होकर के लय हो जाता है हो जाता है ये का है तो का तो ऋषि कहते इस प्रकार बारिश में सामागान है बारिश में बारिश धीरे धीरे धीरे धीरे टम टम टम टमटम करके शुरू करेगा ना पर लगातार बारिश होने के बाद धीरे धीरे धीरे धीरे वो बुद्ध बुद्ध होकर के समाप्त हो जाएगा इसी प्रकार देखते हैं भगवान जिसको बनाया वो सामवेद जैसा ही जगत को बनाया ठीक है उसी प्रकार हम भी देखिए धीरे धीरे प्रवृत्ति को शुरू करके में बहुत स्ट्रॉंगली काम करने के बाद धीरे-धीरे धीरे-धीरे ठीक है तो इसलिए ये क्या है इन सारी बातों को देखेंगे ना तो सृष्टि में अनेकत्र हम देखेंगे वस्तु में विविधता तो दिखाई देगी परंतु उस विविधता के अंदर क्या है वो सृष्टिकर्ता के जो ज्ञान है ना वो ज्ञान की एकता हमें इसलिए संध्या मंदिर के अंदर बोला देवम क्या है केदु है बुद्धि उदितुआ मानव के और प्राणियों के अलग अलग बुद्धिया यानी उनके पर्सनल कंप्यूटर हम जो कंप्यूटर खरीदे ना उसमें पीसी लिखते हैं पीसी क्या है पर्सनल कंप्यूटर है क्यों क्योंकि उस कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल वही कर सकता है और पांडे जी की दिमाग का मैं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 इसका मतलब एक वस्तु के बारे में हम सोच रहा है इसका मतलब भगवान के शरीर के विषय में सोच रहा है तो वेद क्या कहता है शरीर के बारे में सोचने से कुछ नहीं होता आपको तो शरीर के अंदर की जो शरीर है आपको उसके बारे में सोचना चाहिए परंतु क्या है क्रम में यह होता है पहले शरीर के बारे में फिर शरीर के शरीर के बारे में इसलिए देवम बहंदी केतवा कहा उसके बाद में क्या है दृश्य विश्वाय सूर्यम प्रार्थना की गई है यानी बाद में ये सारे जो माया रूप जो शल है जो शरीर है वो हट जाए सब में व्यापक भगवान उस एक भगवान मुझे सर्वत्रा दिखाई दे उस एक भगवान के शक्ल को मैं सर्वत्रा देखूं वस्तु को ना देखूं वस्तु में व्यापक भगवान को हा इसलिए बोले वाजम नक्तारम विजानी याद हमें तो वाक्य को नहीं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 अब इसलिए क्या है जैसे उच्चारण है इस उच्चारण को पकड़ लीजिए वह कलकोट को टाइट करके बोले ऊपर की तरफ बोलून सोच करके बोले वो दात हो जाएगा ठीक है ना तो ये बात क्या है ये कुदरती ये जानकारी ये पशु पक्षियों को भी होती है ठीक है ना उसी प्रकार देखिए ये कुत्ता जब खाने के बाद वमन करता है ना वमन करते हुए देखिए वो नीचे को देख करके ही वमन करेगा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 कविम कवी नम उपम श्रवस्तम ऊनी उपमश्यवस्तम उपमस्तम तो क्या है जहां अनुदात आएगा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 पामा श्यातमस्तम इसी प्रकार हम सूर्य को नहीं बोलेंगे एक अशुधि हमारी गलत होगी इसी प्रकार ठीक उच्चारण करेंगे एक अशुदि हमारे बिल्कुल ठीक होगा ओ पामा ओ पामा आगे ज्येष्ठा दोनों अनुदाता है ज्येष्ठा राजम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 आपको नहीं लगता राव ऊपर है ज्येष्ठ राज बोलिए ज्येष्ठ राज ब्रह्मणाम ब्राह्मण ही ब्राह्मणाम ब्राह्मणस्पत आन सुनवन आन शुण्वन आचे है ऊ दि भिस्से दसा धनम ऊ दि भि दसा धनम ऊ दि भिस्से दसाधनम ये उच्चारण होता है सुबह भी करेंगे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 तो इसमें क्या होगा उनके जीवन के साथ जो जो संबंधित व्यक्ति है उसका परामर्श होगा यह क्या परामर्श यह परामर्श है इतिहास है ना? परंतु वेद के अंदर इस प्रकार का बहुत सारे परामर्श होने के कारण वेद जो है वेद में अनित्य इतिहास होने के कारण वेद अनित्य ही होना चाहिए यह दो आक्षेप पूर्व के द्वारा यहां आ, रखा गया है अब इसका उत्तर देंगे सूत्रकार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 क्योंकि बुद्धि के अंदर के डाटा उस डाटा को बाहर जाना चाहिए तो मन माउस चाहिए को रूपी मौसम छोड़ दिया कहीं तो वहां जहां जहां आइकन रखा है ना उस आईकन में जाकर के क्लिक करेंगे ना बोलते डब्ल क्लिक कर देना वाक वाक बोल करके प्राण प्राण चक्षु चक्षु इसलिए कहा अर्थ लिखिए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 विद्या रूप है वेद रूप है जो हमारे कंप्यूटर पर है यह पहले से रखा हुआ है उसकी नई उत्पत्ति नहीं माननी चाहिए ठीक हाँ। है हां इसलिए हम लौकी प्रयोग बोलते हैं पहले से बात पहले बात को अच्छे तरह से जान लो फिर बोलो पहले से बात को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 तो व्याख्या जब करेंगे उसके नाम पर जैसे बोलते अमेरिका वेस्ट भूजी तो बोलता है उसने अमेरिका को ढूंढ करके निकाला कोलम्बस है, गुलम्ण। गुलम्ण। है? तो अमेरिका वेस्ट भूजी कौन है गुलम्ण। गुलम्ण। तो ये अमेरिका और अमेरिका में कोई समानता नहीं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 यहां जो नामकरण उस विद्या को बनाने वाले का नहीं विद्या पहले से है विद्या नित्य है उसका प्रवचन जो है यह नित्य है शोध बोलते नहीं ठीक है नहीं। ना तो अर्थ लिखा हमने वेद संहिता को वेद संहिता को काठक कौमा तैत् तैत्रीय कोमा माध्यन दिन, माध्यन दिन, पैपलाद माध्यंदिन नगार और दगार पैपलाद आदि नाम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 वेदांत का विषय नहीं है वेदांत का विषय नहीं है क्यों वेदांत यह मानते हैं ब्रह्म प्राप्ति होने के बाद यह ऋग्वेद है ना वो भी फेंकने लायक है जो मोक्ष में जाएगा ना वो ऋग्वेद लेकर नहीं जाएगा ऋग्वेद को नीचे रखकर के ही जाएगा क्योंकि ऋग्वेद जो है पराविद्या है अपराविद्या है अपराविद्या है जो के सहा इतिहास पुराणम ये सारे के सारे अपरा विद्या, है। परा विद्या में इसका कोई महत्व नहीं है श्री शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन पर ऋग्वेदादी भी मोक्ष मोक्षगामी पुरुष की दृष्टि में ऋग्वेदादी भी अप्रमाण है बोला ऊपर चढ़ने के लिए ऋग्वेदादी प्रमाण है अपने पिता भी माता भी प्रमाण है पिता भी गुरु प्रमाण है आचारी भी प्रवाण है और देखिए उनके ज्ञान विज्ञान इन सबसे बढ़ने के बाद कोई साइंस का खोज करेगा लेटरी में करके कहेगा बेटा डाल दे माता प्रमाण मानेगा मानेगा नहीं उनके गुरु जो छोटे क्लासों में उनको पढ़ाए वो आकर के बता दे वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी जानकारी तो इन सबकी जानकारी से परे पहुंच गए ना तो बा, बाद में क्या है? इन गुरु के बाद जो है उनके लिए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 इधर इधर इसका वाला क्या क्या हो हो जाता है है आ नियम में में में बना करके चलता <laughs> तो उसके बाद में, उसके बाद बाद गया था मैं आ, जा रहा था तो उसमें क्या हो गया एक व्यक्ति क्या कर दिया तुरंत देखिए ऐसा हाथ दिखाया लेफ्ट साइड में मोड़ने के लिए तो मैं बोला अरे भाई आप कैसे तो चलता है चलता है ठीक बताना हा जी अब इसलिए उस प्रकार के वेदांत वाले को हमारे क्लास में नहीं बिठाने का <laughs> ये मायावाद को उठाने वाले ना उनको इधर नहीं बिठाने का ठीक है मायावाद देखिए देखिए वो वेदांत में वेदांत के क्लास में भाई आप बैठिए वहां आपको इसका उत्तर मिलेगा अब इधर देखिए ये इधर व्यवहारिक है पूरे हम व्यवहारिक जगत में रहते हुए व्यवहारिक धन से समाज में रहना चाहिए ठीक है ना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 अगले दिन से क्या कर दिया उन्होंने रेशम के कपड़ा नीचे और ऊपर भी, तो तो भी हाँ मुझे मेरे, मेरे प्रति उपदेश करने के लिए तू कौन ऐसा नहीं पूछा क्योंकि समाज में रहते वक्त जो सामाजिक हित को सामने रखते हुए क्योंकि हम जो है ना हम आदर्श बन करके चलेंगे तो हमारी पीढ़ी हमारे पीछे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 पीड़ी, पीड़ी के भूल से नहीं है क्योंकि उनको सदा आदर्श चाहिए परंतु हमने आदर्श को उनके सामने नहीं रखा तो इसलिए गांधी जी ने कहा well, प्रश्न पूछना तो उन्होंने यही कहा माई लाइफ इज माय मैसेज जो मेरे जीवन में आपको नहीं दिखाई देता ना मैं आपको नहीं बताऊंगा ये करो इसलिए आपको जो देगा ना मेरे कहने की जरूरी नहीं है मेरे पीछे देखो मेरे पास बैठो मेरी प्रवृत्ति को देखो उसमें जो दिखाई देगा ये मेरे विचार अनुसार है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 इधर दूध को पानी को जब बेचेगा ना बहुत निकृष्ट दृष्टि से ऋषि उसको दुग्ध विक्रही बोल करके गाली देते दुग्ध विक्रही जो है ना दूध को बेचने वाला ये गाली शब्द था आज देखिए दूध को और पानी को हम बेच रहे हैं वर्ल्ड बैंक बोलता है पानी अनमोल संपत्ति है उसको क्या है मीटर लगाए बिना नीच देना है इसलिए देखिए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 ये विद्या दे दिया इस प्रकार के जो में कहानियों में जब नाम आता है ना इसके संबंध में क्या ये विद्या क्या इसका मतलब के पास विद्या थी और प्रवाहन की विद्या प्रवाहन की उसने अपने बेटे को दिया तो इसी में क्या है ये बहुत पुरानी विद्या है ये कैसे पता लगेगा तो ऋषि कहते हैं परंतु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 अर्थ मात्र है व्यक्ति के नहीं। धातु अर्थ मात्र, के मात्र व्यक्ति नहीं। नहीं। है व्यक्तिवाचक होता तो विशेष होगा हाँ हाँ केवल गौण है वहा गौण है किसी तथ्य को बताने के लिए उन्होंने क्या कर दिया हाँ व्याकरण की दृष्टि में इसमें धादु है प्रत्यय है उपसर्ग है परंतु उस प्रकार के कोई नाम प्रचलित नहीं बाद हाँ। में क्या हो गया प्रचलन का बहुत नाम रख लिया हाँ फिर क्या कर रिया लोग, लोगों ने उपनिष्द में नाम आ गया श्री किसी को रखते हैं नचिक्यता गोते शब्द है गौत हां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 वशिष्ठ के गोत्र को कहता है वाशिष्ठ कश्यप के गोत्र को काश्यप कहता है विश्वामित्र के गोत्र को वैश्वामित्र जमदग्नि के गोत्र को जामदग्न इस प्रकार होता है ठीक है ना क्या क्या कोई प्रॉपर नाउन नहीं है किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं क्या नाम यदि इद, इतिहास होता इतिहास क्योंकि ये मंद्र नदी है इसका मान इसको दर्शन करने वाले भी परंपरा अनादि परम्परा है हाँ हाँ क्योंकि ये आद, ये ये क्यों हो रहा है ये वास्तव में जो मीमांसा को न पढ़ने क्योंकि ये जो आक्षेप तब से लेने लगा जब मीमांसा के ऊपर हमारा पकड़ जब पकड़ जब छूटने लगा ना तब से लेकर के जब विद्या का प्रचार नहीं होगा तो अंधेरा तो आएगा हाँ तो तो हाँ जी हाँ हाँ जी मानते हैं मान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 तो तो हम कोई भी सामने आए हाथ मिला लेते हैं क्योंकि प्रेम की एक भावना होती है ना तो उसने बोला कि हम दोनों एक जाद के हो कहा से हैं इधर भी ज्यारी ज्यारी होती है तो मुझे समझ में आ गया क्योंकि हमारे तमिलनाडु में आचार्य ज्ञाति है जैसे राजा गोपाल आचारी आचार्य होते हैं ना हाँ द्रावर्ण में ठीक है ना में हाँ प्रवचन करते थे ना इस प्रकार क्या है आचार्य लोग है विश्वकर्मा विभाग में भी, भी आचार्य है ठीक है ना तो हाँ इसका मतलब एक संज्ञा के ऊपर क्या हो गया उसको ब्रांति होगी वहां उन्होंने क्या सोचा जैसे वो आचार्य है उसी प्रकार ये दूसरे आचार्य जाति के व्यक्ति आए तो आचार्य और आचार्य भाई भाई, भाई भाई इस दृष्टि से उन्होंने हाथ मिलाया था तो देखिए स्वामी दयानंद जी की, की जो कृति कृति है ना इसलिए अनुपम कृति है क्योंकि उन्होंने एक शब्द भी इन दर्शनों के अंदर के बात के सिवा अपने उसमें नहीं रखा अब प्रच्लित क्यों नहीं हो रहा है मैं बोला दयान जी की बात प्रज्वलित हो रही है ठीक है ना जो दयानंद के नाम लेकर चलते ना, उसके नाम, उसके नहीं, अन्य लोगों के कारण है क्योंकि कुछ लोग है दयानंद का नाम नहीं लेते जैसे गुजराती लोगों को देखिए गुजराती लोग दयानंद का नाम आज समाज के बिना नहीं लेते और गुजरात के थे स्वामी जी परंतु गुजराती के परंपरा को देखिए संस्कार की प्रक्रिया को देखिए स्वामी दयानंद जी ने जैसे जैसे संस्कार विधि में बातें लिखी है ना ये कम अधिक मात्रा में सब जाति के विवाह आदि कर्मों में दिखाई दे रहा है। कम, है कम है कम है यानी अन्य प्रांत दया के नाम लेकर झंडा लेकर घुमते हैं गुजराती लोग झंडा लेकर नहीं घूमते हैं परंतु उसके अर्थवत्ता को उनके संस्कृति के अंदर में और इसका में में और अच्छा स्वामी महात्मा गांधी आर्य समाज से थोड़ा विरोध करते थे विरोध क्यों करते थे ये खंडन करके जो दुखी बनाने के के पक्ष में किसी दिल को नहीं दुखाना था ये महात्मा जी इस पक्ष के थे बाद में महात्मा जी के पुत्र जो मुसलमान बन गए ना सबसे ज्यादा क्योंकि इसके ज्यादा प्रचार आर समय ने किया तो महात्मा को तो बहुत दुख हुआ आ, हरी भाई के ठीक है ना और हरिभा को क्या हरी भाई ये समाज के कारण हरिभा को जूता भी खाना पड़ा है लाहौर में हरिभा जाकर के मुसलमान क्या है इनको पैसा देने के और के देने के सब वचन दिया था बाद में मुसलमान बनने के बाद क्या है कोई भी वजन उसने पूरा नहीं किया और क्या है लाहौर में इनको प्रवचन में लेकर आए क्या है पूरे पगड़ी बांध करके मुसलमान जैसे टोपी बांध करके ये धाड़ी कटवा करके पंजाब में तो है धाड़ी वाले तो फ्रंट रो में जाकर बैठे और जब ये हरलाल गांधी प्रवचन के लिए उठता था ना तो क्या वाह वाह बोलकर वा, ताली बजाता था और ये तो क्या लोकेश् में बहुत इच्छुक थे अंध में ये ताली बजाना सुनते हुए क्या ये जोश में आता था उसके बाद भी उन्होंने बोला मैं इस जन्म में नहीं दस जन्मों में भी मैं मुसलमान बनकर के मुसलमान भाइयों की सेवा करना चाहता हूं तो यार पूरे उठकर के बोला इसको जूता मारो पत्थर मारो ये काफिर है काफिर मुसलमान नहीं बन सकता देखिए कैसे बात की कुरान शरीफ के विपरीत बोला हम एक जन्म को मानने वाला है देखिए ये दस जन्म के बारे में कर रहा है। बाद में क्या हो गया वो इस्लामी से छोड़ करके वापस आया पर हाँ। तब तक क्या होगा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 गांधी जी इस पक्ष के थे इफ यू हैव द सॉल्यूशन, यू स्टैंड अप अपन योर साइड इफ यू हैव नॉट द सॉल्यूशन, यू सिट दूशन आपको ये गलत बोलेंगे ना तो सही क्या है आपको बताना पड़ेगा हाँ। गलत बताने से तो था उसका। आ, अब उसके देखिए देखेंगे, तो बीबीसी बोल रहा है, बीबीसी में एक प्रकार का किस चल रहा था तो इसमें बोला एक भारतीय मूल के व्यक्ति ठीक है ना जो आइंस्टीन के आईक्यू के बराबर आईक्यू वाला है कौन है वो एम तो के गांधी एम के गांधी उसी में दूसरा प्रश्न था दुनिया के सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ ये दो उत्तर दो प्रश्न दो उत्तर उसमें था है? अब इसलिए स्वामी दयानंद और गांधी का जो समय है ना हम नहीं आगे आने वाली पीढ़ी निर्णय करेगी दयानंद दयानंदी जी का जो सपना है ना आगे आने वाली पीढ़ी में देखिए इस्लामाबाद के देखिए हम डायरेक्ट इधर से इस्लामाबाद जा सकेंगे ज्यादा समय नहीं क्योंकि बर्लिन का जो दीवार है जनता ने तोड़ दिया ना नो सहना सहन भुन तो सहज्यम करेदी तमस्तु ओम शांति श्या शांति, शांति